प्रश्नोत्तर दीपमाला वेदांत जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र के अध्यास अध्यासभाष्य में एक पंक्ति है सत्यान मिथुनी कृत्य अहमिदम ममयेद मिति नैसर्ग क्यों यम लोक व्यवहार है यहाँ अनृत शब्द का क्या अर्थ है और सत्य एवं अनुत के मिथुनीकरण का क्या तात्पर्य है समाधान अनृत शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है झूठ परंतु आप इस पंक्ति का अर्थ यह समझ लें कि संसार का व्यवहार झूठ और सच को मिलाकर ही चलता है व्यवहार में झूठ बोलना ही पड़ता है इसलिए उसमें कोई पाप नहीं तो यह भ्रमात्मक समझ है क्योंकि यह इस पंक्ति का अर्थ नहीं है इसका ठीक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं एक तो शुद्ध चेतन है जिसमें व्यवहार संभव ही नहीं है शास्त्र कहता है असंगो अयम पुरुष बेदारण उपनिषद असंग पुरुष में कर्तृत्व तो भोक्तित्व तो का व्यवहार हो ही नहीं सकता प्रकृति जड़ है उसमें भी कर्तित्व तो भोक्तित्व तो नहीं रह सकता प्रकृति में क्रिया होती है पर कर्तित्व तो नहीं होता क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है जैसे पंखे में क्रिया है परंतु मैं कर रहा हूँ ऐसा ज्ञान न होने से उसमें कर्तित्व तो नहीं होता पुरुष में ज्ञान है पर क्रिया नहीं है इसलिए वहाँ भी कर्तृत्व नहीं है पुरुष को भोग का ज्ञान तो होगा पर असंग होने के कारण उसके साथ संबंध नहीं बनेगा तब भोक्तृत्व तो कैसे आएगा फिर व्यवहार कैसे चलता है यह एक समस्या है इसे विद्युत के दृष्टांत से समझिए विद्युत और उपकरण को मिलाकर ही सारा व्यवहार करना पड़ता है आप बल्ब आदि उपकरण मत लगाओ तो तार में बहने वाली विद्युत से कोई व्यवहार नहीं होगा और बल्ब लगा दो तो परंतु उसका विद्युत से संबंध मत बनाओ तो वह जल नहीं सकता दोनों का जब संबंध होता है तभी व्यवहार की प्रतीति होती है ऐसा होने पर भी उपकरण विद्युत नहीं है और विद्युत उपकरण नहीं है हमारे साथ भी यही स्थिति है जो भी व्यवहार चल रहा है उसके कर्ता आप अर्थात चेतन ही बन रहे हैं मैंने यह किया मैं ऐसा काम कर दूँगा मैंने पहले पाप किया है अब पुण्य ही करूँगा यह सब आपके अंदर ही आता है परंतु बुद्धि से शरीर पर्यंत जो कार्यकरण संघात है उसके बिना आप में कोई व्यवहार संभव नहीं है सारा क्रियात्मक व्यवहार इस संघात रूपी प्रकृति में ही होता है और उसका आरोप पुरुष में हो जाता है प्रकृति भी जड़ है बिना पुरुष के उसमें व्यवहार नहीं हो सकता इन दोनों को मिलाकर ही सारा व्यवहार चलता है अब विचार करें कि व्यवहार में सच क्या है और झूठ क्या है आप ही सच हैं जो आपका शुद्ध मैं चेतन है वही सत्य है क्योंकि वह तीनों काल में एक समान रहता है बुद्ध से शरीर पर्यंत जो आपका मय जुड़ा है यह अनृत झूठ है क्योंकि इसका बाद होता है आप कहेंगे मैं जाता हूं पर जब आप शरीर हो ही नहीं सकते तो कौन जाता है आपका यह मय बाधित हो गया स्थूल और सूक्ष्म शरीरों में जो मय का संबंध बन रहा है यह अनृत संबंध है पर यह भी आपके आधार पर टीका है आप सत्य हैं और यह संघात अनृत है आपने जो अपने मय को संघात के साथ जोड़ लिया यही सच और झूठ का घाल मेल मिथुनीकरण है इसी से सारा व्यवहार चलता है चाहे वैदिक व्यवहार हो चाहे लौकिक चाहे साधक का व्यवहार हो अथवा असाधक का ज्ञानी में दिखने वाला जो चाहे अज्ञानी में होने वाला सबका आधार यही है इतनी बात समझने की है कि ज्ञानी का व्यवहार नाटककार के समान होता है नाटककार व्यवहार करता है पर पार्ट के साथ जुड़ता नहीं उसका न राजा के पार्ट से संबंध है और न सिपाही के पार्ट से उसका सारा व्यवहार बाधित है इतना होने पर भी जब तक वह पार्ट के साथ अपने मय को मिलाएगा नहीं तब तक व्यवहार नहीं कर पाएगा सत्य और अनृत के मिथुनीकरण का यही तात्पर्य है व्यवहार में झूठ चलता है ऐसी झूठ भाष्यकार भगवान ने नहीं दी है ऐसी छूट भगवान भाष्यकार ने नहीं दी है